महाराज की मनोहारी भागवत कथा का अमृतपाण हम निरंतर कर रहे हैं धर्म और संप्रदाय के भेद को भी हमने बहुत अच्छे से पहचाना है धर्म प्राणी मात्र में भेद नहीं करता धर्म जीव मात्र में एक ब्रह्म की कल्पना करता लेकिन संप्रदाय और सांप्रदायिक सोच हमें मठों में गुरुओं में और जाने कहां कहां बांटती है और हमने ये भी बड़े विस्तार से देखा है वेदों में आकर कि सैकड़ों ऋषि हैं वेद के एक भी संप्रदाय नहीं है मानस में भी ऋषि है तुलसीकृत रामायण में भी रामायण काल में भी है महाभारत काल में भी नाना ऋषि हैं और संप्रदाय नहीं है और हमने इसे विवेचित भी किया कि सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव दास्ता के अंतरालों में आज से लगभग हजार बारह सौ वर्ष पूर्व देखा देखी पड़ा है पीतर पक्ष चल रहे हैं हमारे हम लोग पीतर पक्ष का अर्थ शायद केवल औपचारिकताओं का निर्वाह करते हैं जानते नहीं है क्या है हमारे पर तीन ऋण हैं। देव ऋण आचार्य ऋण अथवा गुरु ऋण जो आप कहें और पितृण इन तीन ऋण के उपरांत ही हमारी पूजा पूजा है हमारी साधना साधना है और हमें पुण्य मिल सकता है तो ये पक्ष है हमें पितृण से पूरेण होना है तो अक्सर संप्रदाय हमें यही पढ़ाते हैं और हम भी यहीं तक रह जाते हैं कि श्राद्ध कर लिए अपने पुरुखों के यही पितृण है ऐसा नहीं है यह कदापि नहीं है धर्म का अर्थ होता है जो सृष्टि के नियमन सूक्ष्म संचालन का अनुपालन करे उसे स्पष्ट करे और उसके साथ मेरी मानसिकता को जोड़ दे उसे हम धर्म कहते हैं और रिलीजन जो सांप्रदायिक सोच है वो हमें केवल एक अंध आस्था और अंध भक्ति तक बांध देती है ये दोनों का भेद है तो पितृण क्या है कि पांचों तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर संपूर्ण सचराचर जो मुझे हर क्षण सांस धड़कन दे रहा है देव आत्मा के साथ उसने मुझसे सांसों की कोई कीमत नहीं ली है आत्मा ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चार दिन दिए तो इतने पैसे देते मुझको तो हम पर आत्मा का ऋण है ये देव ऋण है और हम पर पितरों का अर्थात सचराचर का भार है जिन्होंने क्षिति जल पावक गगन समीप ये सब इन पितरों ने मिलकर के हमें एक एक क्षण प्रदान किया है क्या हम इनके होके जी रहे हैं क्या हम पेड़ों के वनस्पतियों को हम पहचानते हैं क्या हम इन्हें जानते हैं और आचार ऋण आचरण से उतरता है क्या मेरा स्वभाव आचरण क्या मैंने शरीर को भगवान का मंदिर माना है? और जिस भावना से पुजारी मंदिर और मूर्ति की सेवा करता है क्या मैं हर सांस इस भाव से जी के आया हूं यह ऐसे ऋण नहीं है कि इकट्ठे उतार दिए जाए हर सांस मिल रही है हर सांस में उतारना है तो उसकी अनुभूति के लिए उसी की स्मृति के लिए अपने पाठ को दोहराने के लिए ही हमारे यहां व्रत तीर्थ और त्योहार होते हैं जिसने पितरऋण नहीं उतारा उसे पितृयान से पतित योनियों को जाना होगा पैदा हुए तो बारह जन्म की शूद्रता का प्रतीक बारह दिन का सूतक मनाया और जब मरे तो कहा इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ इसकी तेरह ही मना दो क्योंकि इसने तो पित ऋण भी नहीं उतारा है बोले श्राद्ध तो बहुत किए थे वो एक निमित्त धर्म था लेकिन निमित्त धर्म से आगे इसका एक स्वधर्म अर्थात आत्म धर्म भी तो था क्या इसने वो भी किया संप्रदाय उन्होंने तुमसे कहा कि इनका श्राद्ध कर दो इनका कर दो, यहां तक सीमित हो गए मित्र मैं आपको सचेत करना चाहता हूं यह अधूरे काम है इन्हें पूरी तरह से करो आपके पूर्वज नए नए पेड़ पौधे लगाते थे जंगल की वन संपदा को खड़ा करते थे जीव मात्र की सेवा करके आते थे तब वो पुत्र ऋण से उऋण होने के संकल्प ले पाते थे मत भूलिए कि आपके पूर्वज कुत्ता गाय सभी जीवों को भोग देने के बाद चीठियों को भी आटा देने के बाद ही अपनी थाली जीवने आते थे आज आप गायों का चारा भी सब कुछ खा रहे हैं जीव जंतु भी खाए जा रहे हैं तो आप पित से ऊंच कैसे होंगे खाली श्राद्धों से भूल जाइए इस बात महाशिव की कथा में भी इसी तत्व को उभारा गया है कि भगवान भोलेनाथ मैं कथा के विस्तार में जाके तत्व में रहूंगा क्योंकि हम वेद की धाराओं में हैं हमें सूक्ष्म तत्व में जाना है शिव और शक्ति आदि देव इस भूमंडल पर ताड़कासुर का आतंक समाया हुआ है ताड़क किसको कहते हैं जो दूसरों को ताड़ना देके सता के प्रसन्न हो जो इस असुर मृति के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है ताड़कासुर है शब्दों का अर्थ जानिए भाव स्वतः स्पष्ट हो जाएंगे देवत्त तो प्यासा है हम जीवन की एक धारा भी धरती पर उतार नहीं पाए आज आपको इन कथाओं की गहराई में ले चलता हूं और इस पृथ्वी पर जीवन तब तक नहीं रह सकता जब तक ताड़का सुर का व ना हो हम जल भी ले आए हैं धरती पर आकाश गंगा भी उतार लिए लेकिन जल भी यहां नहीं टिक पाता है ताड़का सुर के कारण जैसे आज मंगल ग्रह पर यदि मैं पूरी गंगा भी उतार दूं और हमने उतारी है और वो फिर लौट गई तब देवताओं ने सभी देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि ताड़का सुर का अंत करने के लिए जीवन की धाराओं को प्रवाहित करने के लिए उनके पुत्र की वो कामना करते हैं क्योंकि तारका सुर को शिव शक्ति का बेटा ही मार पाएगा मेरी कथा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं ये मानता हूं टीवी सीरियल खूब है कहानियां खूब हो रही हैं और हमारे कथावाचक भी खूब सुनाते हैं आपको और आप ग्रंथों में भी अभी पढ़ रहे हैं और सौभाग्य से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई भगवाकरण नहीं कर रहे हैं इसलिए शिक्षा में भी पहली बार हमें स्थान मिल रहा है अभी तक हमें कोई जगह नहीं थी केवल जो वीआईपी संप्रदाय हैं उन्हीं को थी विशेष मान्यता प्राप्त लोग तो का सुख विध्वंस करता है वो जीवन को पनपने ही नहीं देता है तो अब इसको हमने लीला कथाओं में पुराण में आपको दिखाया क्योंकि मुझे बच्चों को सुशिक्षित करना है उन्हें पढ़ाना है अब वो इतने बड़े सृष्टि के गहन तत्व तो में बिना किसी लीला कथा अर्थात नाटकों के द्वारा नहीं लाऊंगा तो आप पढ़ोगे कैसे तो शिव और शक्ति के जो अंश उभरे देवताओं की भूल से तो प्रकट हो गए और फिर अग्नि देव उनको लेके उड़े कपोत बन करके और उन्होंने उन्हें पर्वतों पर जल की धाराओं में गिराया और फिर वो जल में बहते रहे छ माताओं ने पाला और सबसे पहले प्रथम शिव के पुत्र हुए षडमुख डाना भगवान कार् हमने भी जब इस धरती पर जीवन को उतारना चाहा था तो पानी देने के बाद भी हमने पानी को ग्लेशियर में उतारा लेकिन फिर भी समस्या थी कि यदि शीघ्र ही हम यहां पर्यावरण न दे पाए तो हम जीवन को धरती पर उतार नहीं पाएंगे इसे ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोपान नामक तीन खंडों में उपन्यासों में दिया है आप उसको वहां भी देख सकते हैं विस्तार से तो शिव और शक्ति बीच देव ले के बीच अग्नि अग्निदेव लेकर उड़े और उन्हीं से सबसे पहले आदि शक्ति मां जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ की प्रथम संतियां जो प्रकट हुई वे कार्तिकेय थे कौन थे कार्तिकेय थे आप नहीं जानते वो कौन थे वो आज भी हैं आपके चारों ओर हैं आज आप उन्हें पहचानते नहीं शिव और शक्ति के निशे बीच जो हमने गिराए थे पर वो पर्वतों पर गिरे वो नदियों में बहे छह माताओं ने अर्थात छह रिपोर्ट ने पाला उन्हें ये सारी वन्य संपदा कार्तिकीय है ये सारे पेड़ पौधे आप खाली भजन गाते हो ताली पीटते। कभी आपने इनकी गहनता में जाकर देखा कि क्यों सनातन धर्म में हर पेड़ की पूजा है पौधों की पूजा है क्यों है यदि ये, ये वन संपदा हम न जीवन की उतार पाते तो आज इस धरती पर हाथ भी नहीं होते ताड़का का तांडव होता ये हमारे अग्रज हैं ये हमारे पित्र हैं ये ये शिव के प्रथम पुत्र हैं कार्तिकेय हैं और आज भी छह माताएं पालती हैं ये माँ के पिता की गोद नहीं जानते उनका प्यार दुलार नहीं जानते यही तो शिव की पहले बेटे हैं और ये सनातन धर्म की ध्वजाएं हैं आइए पता नहीं आ, आ, इस सनातन धर्म की ध्वजाएं हैं ये कार्तिकी आपने दुखा हमने पेड़ काट लिया स्वामी जी दरवाजे बना दिए दिले खड़े कर दिए कभी ज्ञान आपने किसको काटा है और जब पुत्र प्रकट हो गए कार्तिकीय माँ ने चाहा कि उनके पास रहे तो कार्तिकीय ने कहा माता मुझे तो धर्म का प्रचार कर रहा है और वो उत्तर से दक्षिण तक कार्तिकीय बढ़ते चले गए कहीं वो सुब्रमण्यम के नाम से तो कहीं वो हाँ नाना नाम से मुर्गा स्वामी के नाम से हाँ अयप्पा के नाम से जगह जगह भी प्रसिद्ध हुए भगवान कार्तिके ये पेड़ ही तो है ये वनस्पतियां ही तो है यही तो शिव की अर्थात स्रष्टा की पहली संतति है और जब मां को लगा कि उनके पास भी एक बेटा होना चाहिए जब लगा उनको उनके पास भी एक पुत्र होना चाहिए जो मां के पास रहे और मां की सेवा करे तो शिव और शक्ति में का एक संतान तो और होनी चाहिए तो ऐसा सोचते समय में नहाने की तैयारी में थे, तो उपटन बनाया उन्होंने उपटन समझते क्या क्या बनता है आटा है चिरौंजी है हल्दी है खाद्य तेल है और सुगंधियां हैं ना ये सब मिलाया जाता है उसमें मिला करके वनस्पतियों को मिला करके और सुंदर उपटन बनाया जाता है तो मां ने उपटन अपने तन पे लगा करके जब उतारा तो फिर इकट्ठा हो गया उपटनों तो उपटन से एक बालक का रूप बना लिया आटे से और सोचने लगी कि खिलौना तो बहुत सुंदर है मां ने कोई भूल नहीं की थी जाने हम क्यों भूल गए क्या आज मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं मनुष्य होना हम क्यों भूल गए तो जो आटे का वो उडन बनाया तो भी बड़ी प्रसन्न हुई उन्होंने उसको प्राण दे दिया भोलेनाथ का ध्यान कर और नाम रखा विनायक श्री गणेश माने काहे का बनाया था गणेश उबटन का आप सब यहां बैठे हो मुझे बताओ काहे के बने हो तुम अरे उबन के ही तो आप दूसरे बेटे हैं महाशिव के और आज आप अपने बड़े भाई नहीं जानते हैं वे आपके सभी संबंधी हैं पित ऋण खाली श्राद्ध करके ओण नहीं हो सकते आप ये कोई ढपोर शंख कोई संप्रदाय नहीं ये सनातन धर्म है आपको अपने को जानना होगा कि इन्हीं के अन्न से उडन से ही तो मां ने गणेश बनाया था और आज भी जो मां भोजन लेती है अनादि से उसी से तो तुम भी बने हो तो क्या तुम आठे के उड्डन के बने नहीं हो जो सनातन धर्म की धाराओं को नहीं जानते वो धर्म भी नहीं जानते उसी आठे के उड्डन के तो बने हो तुम और आज तुम्हें शिव और शक्ति का ध्यान नहीं कौन सा पितृपक्ष बना रहे हैं अब भगवान विनायक को नन्हे गणेश जी को बना के मां ने कहा पहरे पर बैठ जाओ विल भी आए तो आने मत देना मैं नहा रही हूं अंतरयानी भगवान भोलेनाथ आ गए उसने रोका मेरी माता भीतर स्नान कर रही है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि शिवा संतान के बिना बहुत दुखी थी उन्होंने आटे के उपटन से बालक तो बना लिया लेकिन भूल कर गई तब तो बाटे के उपटन का चल सकता है लेकिन शिव के पुत्र का सर तो आटे के उपटन का नहीं हो सकता बाद में पौराणिकों ने अलग अलग कथाएं बनाई उन्होंने कहा कि अगर वो तुम्हारी माता है तो हम तुम्हारे पिता है तो हमको भीतर जाने तो बोले ये सब नहीं जानते हैं मैं नहीं जाने दूंगा तो भोलेनाथ को लगा कि ये आटे के उपटन का सर नहीं चलेगा जो मुझे ना पहचान पाए उस सर का काम क्या है साक्षात खड़े हैं और ये उपटन का सर नहीं पहचानते उनका हम जाएंगे लीला कह रही उन्होंने झगड़ा हुआ और उसका सर उड़ा दिया क्योंकि सर चल ही नहीं सकता धड़ भले आटे की उपकर का रहे लेकिन अगर सर आटे का रह गया तो शिव शब हो जाएगा समझ लो इस बात को सर उड़ा दिया जब आधारित तो उनको आपने क्या किया उन्होंने कहा हम इसे अभी जीवन दान दिए देते हैं लेकिन भवानी आपने यह विचार नहीं किया कि आटे के उठन का सर अज्ञान और अंधता का भरा होता है वो शिव का पुत्र कैसे होगा मूल कथा सुना रहे आपको इसे जाना ही हुआ और कहा अपने गणों से जो उत्तरायण समाधिष्ट हूं किए तब कर रहा है उत्तरायण देवगोल है और दक्षिणायण यम है ये हमने बड़े विस्तार से भगवान राम की कथा में भी सुना है इसलिए जब सूर्य देव मकर संक्रांति में आया प्रवेश करते हैं तो हम खिचड़ी मनाते हैं उत्तरायण दिवस मनाते हैं कहा जो उत्तरायण तब कर रहा है वो सरला पैरावत हाथी का बेटा जो ऋषि विश्वरूप थे वे ही तपस्या में लीन थे गणों ही का सर ले आए और भोलेनाथ ने आटे के सर पर आटे के तद्धड़ पर उस उत्तरायण तपस्वी सर को रखा तो भगवान विनायक की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई आपने आटे के सर के मुंह नहीं छोड़े आप भूल गए कि आपको भी सर को हटा के तप तपस्या अर्विद भाव का एक विनायक के जैसा सर लाना है शिव के पुत्र हैं तो इतने निंदित होकर के निकृष्ट होकर आप क्यों जी रहे हैं क्यों लज्जित कर रहे हैं अपने बनाने वाले को क्यों नहीं बदले आटे के सर आपने आज तक लीला कथाओं की गहराइयों में जाओ कहानी तुम्हारी है काश आप जान पाते हैं? और जब दोनों बालक बड़े हुए थोड़ा सा और भी हल्के से चल रहे हैं क्योंकि हम वेद में आज का पर्व भी है तो इसकी चर्चा भी होनी चाहिए तो दो कन्याओं का चयन किया उन्होंने कि एक कार्तिकेय के साथ ब्याह देते हैं और दूसरी हा विनायक को तो मिल जाएंगे तो बुलाएंगे कार्तिकेय भी और विनायक भी गौरा ने कहा कि हम ये दो कन्याएं हैं एक रिद्धि है एक सिद्धि है इसमें एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारे छोटे भाई गणपति के लिए तुम बड़े हो तुम बताओ क्या कहते हो उसने कहा माते ये दोनों मेरे छोटे भाई को दे दो तुम को दे दो और तुम लज्जित नहीं हो कहा मैं हो तो ब्रह्मचर्य व्रती रहना है मुझे तो इस धरती की तनाव का अंत करना है मुझे तो इस पर्यावरण को जीवंत करना है मैं यही अकेला तनहा जंगलों में खड़ा रहूंगा और धर्म की शिव की ध्वजा बनूंगा रिद्धि और सिद्धि मेरे छोटे भाई को दे दो अर्थात तुम लोगों को दे दो और वो सब पा करके भी तुम सुधरे नहीं खाली भजन गा लिया जैसे कोई नौटंकी करने आए थे चले गए आज रिदीत सिद्धि सब तुम्हारे पास है सारी सुख सुविधाएं हैं और इन्हें के द्वारा ये कार्तिकीय हैं। हमारे पितृ शिव हैं और फिर ये कार्तिकेय हमारे अग्रज हैं तो पित्रे हमारे क्या पित्र पक्ष में हमने पेड़ लगाए क्या हमने वन संपदाओं को खड़ा किया इनको सींचा क्या हम इन पर संकल्पित होगी जिये और जिसने हमको बनाया है उसी में सारे जीवधारी बनाए क्या इनमें शिव को देख करके हमने एक की भी पूजा की तैतीस करोड़ देवता गाय होते हैं ये सब हम भजन की तरह गाते हैं तोते की तरह रखते हैं सच बताओ तुमने किसी गाय में एक देवता देखा मतलब देखा दीप दे रही है तो ठीक है नहीं दे रही है तो बेच के दूसरे लिया तुम कैसे गणेश हो कैसे बनाओगे पितृपाक्ष निमित धर्म है औपचारिकताएं और, और स्वधर्म है इनमें डूब के जीना आत्मा सो के रहना हर जीव में उनका भाव लाकर क्या तू तो भाव से भी जीवों पर नौछावर नहीं हो सकता कि नारायण या आपकी मूर्ति है सिर्फ मतलब के लिए क्यों ये बड़ी विचित्र बात है और मैं लगता है कि हमने धर्म कर लिया है नहीं हमें पूरी मात्र में एक ब्रह्म का भाव लाना है भेदभाव नहीं करना महाभारत की कथा में उतंग ऋषि की अवस्था में हम देखा है एक उदाहरण देते हैं एक बहुत तगड़ा मल्लाह था उसे दूसरे गांव जाना था तो उसने सोचा चलो राति में नाव में खे के चले जाते हैं और दोपहर तक लौट आएंगे शाम तक भाग उसने पी रखी थी वृंदावनी कहते है भागते हैं कृष्ण के भक्त हैं बोला नहीं सब भाव के भागते हैं जो उसके रूप का नशा करेगा फिर कोई नशा नहीं करेगा लगा रात भर चप्पू चलाता रहा सवेरे उसने नाव किनारे लगाई उतर गया देखा अरे वाह हमारे गांव में भी वृंदावन जैसे घाट है सारे मंदिर वैसे बना लिए वैसे ही सीढ़ियां बना दी कहने लगे भाई तुम लोगों ने भारी जल्दी नकल कर डाली हा पूरा वृंदावन बना डाला उनका तो क्यों अभी नशा उतरा नहीं बोले क्यों बोले वृंदावन में तो बैठा बोले मैंने तो रात भर चप्पू हिलाए थे बोला लंगर भी उठाया था क्या लंगर के महाराज विषयों में पड़ा है भजौरादेव गोविंद भजौरादेव गोविंद कौन से घाट जाएगी नाव तुम्हारी? जिसके मन में आचरण में स्वभाव में विचार में ईश्वर नहीं है उसकी औपचारिकताओं में भी कोई भगवान नहीं होते बल्कि ईश्वर को लगता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं के हो तो तुम क्या हो जाओ तुम्हें आटे का सर हटाना था तपस्या का सर लाना ला था कैसे हाथी के सर में क्या है हाथी की मस्ती और मस्ती बनी मानसिकता को नहीं मिलती ये परिपक्व मानसिकता के मैच्योर मेंटल लेवल है जब छोटा बच्चा होता है छोटे खिलौने होते हैं छोटी छोटी बात में रूटता और राजीव होता है और खिलौना टूट जाए तो कितना रोता है वो नहीं रोता है क्योंकि खिलौना नहीं उसकी मानसिकता का स्तर और खिलौना बराबर है तो वो तदरुकता ले रहा है आइडेंटिफाई कर रहा है खिलौने से खिलौना मेरा तो मैं खिलौने का वही लड़का जब मैच्योर होता है बड़ा हो जाता है उसकी पत्नी आ जाती है विवाह हो जाता है अब बचपन का खिलौना टूटे तो क्या वो रोता है नहीं रोता है क्योंकि अब वो तद्रूपता आइडेंटिफिकेशन पत्नी से ले रहा है वो टूटेगी तो टूट जाएगा भले खिलौने टूटने पे वो रोएगा नहीं बीवी के सामने बाएं बाएं करके रोएगा क्या और जब और भला हुआ देखो आटे का सर गणपति के सर में कैसे जाता है जब और बड़ा हुआ काश हम भी उतने बड़े हो पाते तुझे तो ध्यान आया कि कहां अपनी आइडेंटिफिकेशन खोज रहा है तेरा संबंध तो तेरी अंतरात्मा से है आत्मा नहीं तो तू कहा उस अमर आत्मा से ढूंढ जो आज भी बन के शबरी का राम तेरे जूठे भोजन को आत्मा रत्न में बदल रहा है रामलीला का राज जीवन और जब वह आत्मा के साथ जुड़ा ऊपर उठा ना आत्मा टूटी और न वो कभी टूटा आटे का सर गणपति के सर में बदल गया और तू खाली आटे का सर लिए भजन गाता रहेगा। गया आटे का सर रह गया तो शिव नहीं शव हर रह जाएगा और अगर गणपति का सर मिल गया तो शिव ही शिव होगी तो अनंत हो जाएगा इन कथाओं की गहराइयों में आओ इनके तत्व पढ़ो इन्हें समझो और आज जैसा कि हमने कहा कि वेद की ऋचाओं के साथ हम ब्रह्म सूत्र भी लेंगे तो आप लोगों ने ब्लैक वो व्हाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड कह जाते हैं हाँ आपने अपना सूख लिया है तो पहले ब्रह्म सूत्र से ही हम आरंभ करते हैं आज का ब्रह्म सूत्र का आरंभ है श्री गणेश है और एक रिचार ब्रह्म सूत्र एक हम लेके चलेंगे कह रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये पहला सूत्र है पहली बात समझो कि ये ब्रह्म सूत्र है क्या आ, बहुत से हमारे भाषिकारों ने बहुत सारे चमत्कार कर दिए इसमें और इसे एक रहस्य में ग्रंथ बनाकर जबकि ये सरलतम काव्य है और आत्मा का सबसे गहन दर्शन इसमें है जिसे कहते हैं बिलोया हुआ अमृत है लेकिन इतना सरल है कि आप आसानी से इसे हृदयंगम कर सकते हैं अथा तो ब्रह्म जी क्या ब्रह्म, सूत्र, ब्रह्म कहते आत्मा को तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ आत्म सूत्र। आत्मा के रहस्यों की ओर झुकने की कहानी का हम आरंभ करते हैं तो हमारा पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आत्मा ने आरंभ करें अतो का हो जाएगा अतः अतेव अत अब तो अतः प्रारंभ करें आरंभ करें ब्रह्म अर्थात आत्मा जिज्ञासा आत्मा के प्रति अपनी जिज्ञासाओं का श्री गणेश करें जीवन की के अमृत क्षण भस्मी के कणों में लौट रहे हैं जितने दिन जी आए उतने दिन राख हो गए फिर मिलने वाले जाना वो कौन था जो मुझे इस दुर्लभ मनुष्य योनि में लाया है वो कौन था जिसने चिता की राख को ब्रह्म बनके के आत्मा बन के, आत्म के यज्ञों में प्रज्वलित करके उन्हीं भस्मियों को सड़ी हुई दुर्गंध भरी मट्टी को पवित्र पावा फलों और सुगंध में लौटाया है आओ आज उस ब्रह्म ज्ञान कीजिए आशा करें आओ अपने भीतर बैठे जीवन यू ही नरक होता जा रहा है क्षण क्षण फिसलते जा रहे हैं और मुझे ध्यान नहीं है कि कोई था जो मुझे मट्टी से अन्न में लाया वो ब्रह्म था जो इन पेड़ों में पितरों में यज्ञ कर मुझे चिता की राख से अन्न में लाया था इन पेड़ों ने वनस्पतियों ने ही तो मुझे मेरा उद्धार किया था और आज मैं इन्हें पहचानता नहीं हूं आज मैं इन्हें जानता नहीं हूं औओ करे आत्मजी की आशा अर्थात ब्रह्म जी की तो आशा वो कौन था जो माता पिता रूपी दो बर्तनों में नियंत्र यज्ञों को धारण करता वो ब्रह्म वो आत्मा उन्हीं वनस्पतियों को भोजन को पुनः रत्त मास के कणों में बदलता मुझे ये दुर्लभ मानव तन पाया था आओ चलो चले करें आत्म जिज्ञासा अब नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में जाके पढ़ेंगे अपने आप को तब जानेंगे हम सुबह से शाम तक सड़ी हुई मानसिकताएं भौतिकताओं में जीने वाले चलो अब लौट चले भीतर अपने पर डालें, पाठशाला लगी है आओ करे आदमी की आशा अथा तो ब्रह्म जी क्या आशा और वो कौन है जिसने मुझको जन्मा और साथ ही माता को दूध से बरद किया क्योंकि दस थाली भोजन से एक बूंद दूध मनाना इसको नहीं आता तो ये दूध लाई कहां से बच्चे को पिलाने के लिए वो ब्रह्म ही तो था जो था तो था ब्रह्म जी की आओ आओ आज आत्मा ओर झुकें जीवन का एक व्यर्थ करें चलो अपने भीतर झुक जाएं आओ अपने करीब हो जाएं क्योंकि वो ब्रह्म ही चाहेगा तो अगला जन्म पाओगे कोई मम्मी पापा ना लौटा पाएंगे उसके बिना तो अथा तो ब्रह्म जी के आशा आज से हमने इसके सूत्रों को भी लेना आरंभ किया है और ये सूत्र क्या है गुरुकुल में जो छात्र हमारे पास पढ़ते थे हजारों साल पहले की बात है क्योंकि पिछले 1400 साल से तो कोई गुरुकुल जी ही नहीं पाया मदरसे रहे फिर स्कूल कॉलेज हो गए हमारी बात ही ना हुई आजादी के बाद भी जाने क्या गीत गाए कि बाकी सब तो पढ़ाएंगे सनातन धर्म ही नहीं पढ़ाया जाएगा हम अपराधी हो गए आज भी पहले सुप्रीम कोर्ट में खाली ज्योतिर्वेद दो सब्जेक्ट दिए तो भगवकरण का नारा लगाने लगे और ये सब जानते हैं ज्योतिर्वेद दिया किसने था हा तो कहा भी था कि अब आप आओगे यूनिवर्सिटी पढ़ाने में कहा वहां तो भगवकरण के नारे लग रहे हैं वहां कहां से आ जाएंगे और उसके बाद इतने जोश में आ गए कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेके वही चले गए साम्यवादी और हमारे कांग्रेसी मित्र और बाकी सब और सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला दिया कि हम सही हैं और हम बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे हर स्कूल में हर कॉलेज में हर पाठशाला में पढ़ाए जाएंगे आजादी के पचपन साल बाद हमें यूनिवर्सिटी की, की जमीन पर पाँव रखने की एक जगह मिली रास्ता मिला है पचपन साल फिर हम गुलामी से बदर जी आप कैसे पढ़ पाते ब्रह्मसूत्र कैसे पढ़ पाते वेद और वेदांत ये ब्रह्मसूत्र गुरुकुल में छात्र बनाते थे ये एक नहीं असंख्य होते थे हर छात्र का अपना होता था सौभाग्य से एक ग्रंथ हमें मिल गया वरना भोजपत्र जलाए ताम्रपत्र जलाए गए गलाल दिख करके तांबा बना लिया स्वर्ण पत्र जलाए तो सोना निकाल लिया रजत पत्र जलाए तो चांदी बना ली चमड़े में मारे यहाँ लिखने की प्रथा नहीं थी क्योंकि ये जीवों के साथ अन्याय होता तो हम राजी नहीं थे तो हमारा जितना साहित्य था गुरुकुल विश्वविद्यालय ऋषि कुल सब धू धू कर जलाए गए और उसकी राग से जब हम प्रकट हुए तो हम मदरसों में अपने बच्चे पढ़ाते रहे स्कूल कॉलेज में ले जाते रहे हम कभी अपनी संस्कृति तक लौट नहीं पाए और इसी कोरिग्रेव में हम देते हैं पहले पिछले रविवार की ऋचा ले लेते हैं फिर भगवान की कथा में आ जाते हैं का सा घा नाह नो पृथु प्र सुशेवाह नीरवाम अस्माक हमारे ऋषि हैं तीसरे ऋषि हैं ऋग्वेद के दो हम पढ़ चुके हैं और उनके चौथे सूत्र की ये दूसरी ऋचा थी जो हमने पिछले रविवार को पढ़ी थी सघाना देखो क्या कह रहा ऋषि और क्या कहा था ब्रह्मसूत्र ने मैं पूछता हूं कहा जा रहे हो? तुम्हारी भी यात्रा की दर है में कोई कहेगा कि स्वामी जी हमको दिल्ली जा रहे हैं कोई कहेगा हम घर जा रहे हैं कोई कहेगा गद्दी पे जा रहे हैं मैं फिर पूछता हूं कहा जा रहे हो? हृथु प्र रामा कहा जा रहे हूं अरे उठ रहा हर कदम तुम्हारा शमशा शमशान की ओर ही तो जा रहा है जहां जा रहे हो एक ही तो यात्रा पर जा रहे हो पूछो अपने आप से क्या ये सच नहीं है अगर धृतराष्ट्र की अंधता को तुमने अपने में नहीं समेट लिया है अगर थोड़ी सी भी आंख खुली है मुझे बताओ तुम कहां जा रहे हो तुम्हारे कदम दिन दिन रात रात चलते चलते शमशान के पास ही तो जा रहे हो अर्थी ही तो जा रही तुम्हारी अरे यात्रा कहां जा रही तुम्हारी सागाना कि हम सब कहा जा रहे हैं घा माने घात करना मृत्यु में जा रहे हैं हम सारे जीव ही तो मृत्यु की यात्रा पर हैं हमें याद क्यों नहीं है ये बीच के पड़ाव मत गिन यात्रा की अगली आखिरी मंजिल तो शमशान ही है तेरी तो क्या अपने को बहला रहा है क्या फुसला रहा है क्या नाटक कर रहा है तू तो? क्या याद नहीं तेरे को कि जन्म के साथ ही तेरा हर कदम मृत्यु यात्रा पर था क्यों भूल गया इस सत्य को तो अरे बड़े ठस्से से बैठे हाय इसका मार ले हाय उसका जीम ले हाय उसका बटोर लें और याद नहीं है कि हर कदम शमशान की राह पर है उस वक्त ही नहीं कि जब कंधे पे अर्थी होगी तेरी अरे अपनी अर्थी तो तू खुद ही उठाए जा रहा है हर कदम शमशान को ही तो जा रहा है आखिरी मंजिल तो तेरी वही है तो कह रहा है ऋषि यहां पर आजीर गति सुनाक्षेप ऋषि है हमारे आजीर गति कहते हैं जो अटपट लटपट बब भटकते ही रहे कभी घर में कभी दुकान में कभी इसमें कभी उसमें इस इस इस इस सड़ी हुई मनोवृत्तियां हमारी कहां भटक रहे हो मित्र कौन सी मंजिल है तुम्हारी तुम्हारी यात्रा जाती कहां है कब तक बच पाओगे कदम तो शमशान की ओर है हर यात्रा का हर कदम बढ़ तो उधरी को रहा है तो कहा जब यात्रा शवसा है तो चलो इस यात्रा को उस शमशान में ले चलें जहां से आए थे हम आत्म यज्ञ की ओर चलें वहां पितरयान पर क्यों जले अपनी आत्म ज्योतियों में क्यों ना जल ले जब यात्रा शवसा है तो आओ आत्मज्योतियों में यज्ञ होने चले चलो आत्मा से जुड़ने चले अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र भैया आएगा कहा किस्सा घाना शव सुनू शवसा सा जब यात्रा हर यात्रा शव यात्रा ही है मेरी तो सुनू सुमाने दिव्य उत्पत्ति नू माने में उस दिनोत्पत्ति में जहां से ये यात्रा ने आरंभ किया था चलो ना आज उसी आत्मज्योतियों में जाके मिले क्योंकि जन्म तो वहीं होता है शमशान में नहीं हा? तो साबसा पृथ्वी प्रगमा अगर शब यात्रा जा ही रही है तो अपने कदमों से कहो ज्योतियों की ओर चले गमन हो आत्मा की ओर सुशेवा जहा से हमें मिले एक दिव्य उत्पत्ति हमारा शव भी जले तो आत्म ज्योतियों में जले न कि शमशान पर इन पेड़ों को अर्थात इन पितरों की लकड़ियों पर पित्रयान से जाए देवयान से जाए नीड़वाम अस्माकम बभुयात जो सचराचर के पति हैं तत्सवितुर का में है ना, तो कहते हैं हैं हैं पति को जो हम सब हम सब के अधिपति उत्पन्न करने वाले बभू आओ आज उन्हीं में अर्पित हो जाएं उनसे कहें कि वे आत्मज्वालाओं में हम सब तपस्वियों की चिता जलाएं हमें लौट पे त्रियान में न जाना हो हम देवयान में जाएं हम पित ऋण से उऋण हो हम आचार्य ऋण से उऋण हो और हम देव ऋण से उऋण होते अनंत की राह पाए आज की ऋचा में क्या कह रहा है ये पिछले रविवार को हमने विस्तार से पढ़ी थी आज की ऋचा में आए अपने अपनी ऋचा खोल लें जिन्होंने बोर्ड से लिए क्या कह रहे हैं सानू दूरा चा बहुत सुंदर प्रयोग है ये ऋषि हमें पूरे अमरकोश पढ़ा देंगे एक ऋचा का एक शब्द दूसरे में नहीं चलता लगता है जैसे पूरा और ये छात्रों को मुझे अमरकोश पढ़ाना भी तो है ऋषि के साथ श्री शब्दों का यथा प्रयोग तो करो करेंगे हम गुरुकुल में क्योंकि बच्चे पढ़ते थे आपके पूर्वजों का बचपन था और क्या आज आप पढ़ पा रहे हैं प्रौणता के, के पास जाकर बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए भी क्या आज आप जी पा रहे हैं सानो दूराचा साचा नी आद अघायु पाही सदन पाही सदनित आज की ऋषा है कहा वो जी वो जो हम सब जीवों का दूराचा साचा दूराचा दूराचा माने जो इतनी दूर है कि मेरी कोई भी इंद्रियों से देख नहीं सकती सूंघ नहीं सकती छू नहीं सकती दूराचा हा क्या हम उस आत्मा को देख पा रहे हैं दूराचा सानु दूराचा वो जो दूर है हमसे वो जो हमारी परिधि से बाहर है जिसे दसों इंद्रिया स्पर्श भी नहीं दे पाती साचा उसी से बनी है वही एक सच है और अलावा उसकी यहां और है भी क्या दूर आचा साचा जो नहीं दिखता है और है जिसे नहीं छू पाते हैं और उसी को छूते हैं जिसे नहीं देख पाते हैं और उसी को देखना है दूर आचा साचा बहुत सुंदर प्रयोग है ये तो हिंदी में भी आ सकता है हाँ ये तो मुहावरा है दूर <laughs> दूराचा साचा कि जो दूर दूर तक दिखता नहीं है और वही सच है बस वही सच है मैं भी नहीं हूं तू भी नहीं है बस वही है सानो, सहो बूनाचा सा मर तयाद आयो और उसी में निमाने निहित होकर व्याप्त होकर के ही हम मिटा पाएंगे अगमाने पाप अज्ञान अंधकार और मृत्यु इस सब को यदि हम हटा पाएंगे तो उसमें निहित होकर ही इन सब को मारकर अनंत की राह पाएंगे पाही पाही माने अर्पित हो समर्पित हो मन सा वाचा कर्मणा विचार से भाव से स्वभाव से सभी प्रकार से ये नहीं कि स्वामी जी काम धंधे में तो झूठ बोलेंगे कपट करेंगे बैर करेंगे और शाम को घंटी ला देंगे क्या भगवान की घंटी में गए थे क्योंकि तो को भक्ति की नहीं थी हां तो कहानी में फलाने के जाके घंटी बजा दूंगा तो क्या भगवान के साथ भी घंटीबाजी करने के थे आप क्या करने गए थे आप पूछो अपने से और क्या ये स्वांग ये नाटक ये ढोंग तुम्हारे तुम्हें मुक्ति दिला पाएंगे पूछो अपने आप से वीत पढ़ रही है हमें जीव मात्र से भेद नहीं करना है हमें तो सब में उस दिव्य आत्मा का भाव लाना है तू राजा सा ही अगर आज ईश्वर के सामने झुकना है तो वो तो घट घट वासी है हमें हर घट के सामने झुकना होगा जीव मात की चरण रज को माथे से लगाना होगा ना कि मठाधीश गुरुजी बन जाना होगा संत की राह है भक्त का भी भक्त बने ये संप्रदायों के रास्ते हैं जहां दम्भ जिया करते हैं ईश्वर के नाम पर हम फकीर तो आपके पैर की धूल को ही अपना चंदन मानते हैं और इसी की मौज में जीते हैं और जब वो है और वो घटघटवासी है तो वो जाने इच्छा भी नहीं करते जे ही भी दे राम ताही भी दे रही है और ऐसे ही हम सब को जीना है मतलब कि जिंदगी पिशाच की जिंदगी है इंसान की मनुष्य की योनि नहीं है मनुष्य की योनि में प्रेतावस्था है सब में वो है इस भाव से नौछावर होकर जीने वाले ही पितृण आचार्य ऋण और देव ऋण से उरण हो पाते हैं बाकी सब कर्ज से इतने दबते हैं कि महापतित योनियों में करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो प्रायश्चित करना होता है मत भूलो अभी अवसर है कर सकते हो और अवसर बीत गया तो क्या कर पाओगे तो कहा सानू दूर आचा ओ जिसे दूर किए हैं उसी को सच बना ले आज ये पत्नी ये बच्चा ये बेटा आंख मुंदी और तेरा कुल नाश है उस घर में लौट के आया गया ना तो सब कड़वा ग्रास खाएंगे तांत्रिक बुला के तुझे भगाएंगे मिर्चों का धुआं लेंगे कि पीछे क्यों पड़ गया अरे मर के भी नहीं छोड़ रहा कम वक्त वो क्या कह रहे वो क्या तुम उनका क्या जो नहीं दिखता है जो इंद्रियों द्वारा ग्रह नहीं है आ आज उसी को साचा सच बना ले भले बुरी हम दे ऐसे तू तो ही मेरा सब कुछ है क्योंकि सत्य में भी तो तू तो ही है भले नहीं दिखता तो क्या तू तो मेरे भोजन को रक्त में ना बदले तो सात्विक भोजन भी मुझे सड़ा के मौत दे देगा मैं जी नहीं सकता तू तो जब इतना बड़ा सत्य मेरे सामने है मैं कहूं कि तू दिखता नहीं है तो मुझसे बड़ा पतित कौन होगा सानों दूरा चा सा जब तू ही है तो मेरा सब कुछ तू ही है मैं भी तेरा ये सब दे तो तेरे बनाए इस बाग की तेरा निमित्त बन के सेवा करूंगा निमित भाव में जी हुआ भौतिक जीवन में जैसे एक इंस्पेक्टर है मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर है सेनापति है प्रधानमंत्री है ये सब राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही तो प्रयोग करते हैं कर्तव्यों और अधिकारों का ही तो प्रयोग करते हैं क्या घर से पावर चलाते हैं ना इनके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेलीगेटेड पावर है उसी प्रकार ही परमेश्वर जो भी आज मेरे में समर्थ है बुद्धि विवेक सत्ता है नारायण आप ही की तो डेलीगेटेड पावर है तो मुझे भी एक ईमानदार अफसर की तरह आपका निमित्त बनके वैसे ही जीना है जहां खड़ा करोगे निमित्त बनके तुम्हारा जियूंगा, बहिमन नहीं करूंगा आज आप कहते हो स्वामी जी गर्गृहस्थी के लिए झूठ कपट करना होता है मैं पूछता हूं अगर इंस्पेक्टर घूस लेता है तो उसको तुम फिर बुरा क्यों कहती हो उसने राष्ट्रपति के प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग किया नेता ने उसका दुरुपयोग किया वो तो बेईमान हो गया तू कहां से ईमानदार है तूने तो परमेश्वर के अधिकारों का महादुरुपयोग किया है अरे बता तेरा प्रायश्चित कैसे होगा ना ये नहीं चलेगा ये संप्रदाय ठकुर सुहाती करते रहेंगे धर्म नहीं करेगा उसके यहां माफी नहीं होगी कहेगा मेरी दी सत्ता का तुमने मैं और मेरों को ही दुरुपयोग किया और तुम मेरे ही नहीं हटे तो बेटा कैसे मुंह दिखाओगे उसको ये मत कहो कि इतना कर लिया तो हो गया इतना इतना करने वालों का कभी कल्याण होता है क्या मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं एक आदमी की शादी हुई बीबी आ गई और जब बच्चा हुआ तो पत्नी का देहांत हो गया पड़ोसियों ने कहा बच्चा तो तेरा हम संभाल देंगे लेकिन इसे दूध तो चाहिए एक आध गाय बोले हां जाता हूं और शाम को वो लौटा तो बोले गाय ले आया बोले नहीं कुछ तो कराया हूं बोले क्या बोले जंजीय खूटा ले आया क्या बच्चा जी जाएगा उसका जंजीर और खूंटे से उसका बच्चा जी जाएगा जिसे गाय का दूध चाहिए तो वह हर सांस तेरी जंजीर और खूंटा देखती बीत रही है वो भक्ति का अमृत वो दूध कहां है तेरे भक्ति का शिशु कैसे जिएगा नाटक करते पूछो अपने आप से और जब अपने को इतना बड़ा तुम धोखा दे सकते हो तो फिर भाई ईमानदारी से अपने ही आप को जवाब दे लो कि जब अपने साथ अपनी आत्मा के साथ इतने बड़े दगाबाज हो तो फिर सगे किसके हो बेटा और कौन है सगा तुम्हारा यहां पर अपने आत्मा से सगापन नहीं तो किससे से हो सकते हो सगे तुम धृत धृतराष्ट्र की तरह वो भी सगा बना कौरवों का और सारे कौरव मरवा दिए धृतराष्ट्र ने अगर वो जुआ ना खेलने देता धर्म पर आरूण रहता तो क्या वो सारे कौरव मारे जाते तुम भी सबको मरबाद हो ना जिनके सगे हो मत भूलो मत भूलो कि जैसे माता पिता का कमाया धन औलाद तक आता है माए पाप भी उन्हें भोगने पड़ेंगे जो तुम्हारी औलादें बच नहीं सकते होली धृतराष्ट्र की कमाई कौरव वंश में बिठाई क्या कर रहे हो तुम तुम उनके सगे हो और उन्हें विष पिला रहे हो बेईमानी का कपट का झूठा ना मत भूलो कि दुनिया के राष्ट्रपति की डेलीगेटेड पावर्स में ही ये शरीर है इसकी शक्ति इसकी ऊर्जा इसका सब कुछ है और वो घटघट भाषी है सबका वो देख रहा फिर तू पाप क्यों कर रहा और फिर उद्धार नहीं होगा मित्र भगवान ने श्री राम ने भी कहा है जब लग जीव हो जब भी जीव मेरे सन्मुख होता है हाँ जीव हाँ सम्मुख हुई जीव वे जब वही हाँ, कि जैसे जिस क्षण जीव मेरे सम्मुख होता है लक्ष्य कोटि अग्नशन तब ही उसके लाख कोटि जनों के पाप तत्ण नष्ट हो जाते हैं इतना बड़ा वचन वो अब भी दे रहा है तुमको क्या अब भी नहीं धुलना चाहोगे क्या फिर सुमरना चाहोगे तुम क्या आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे हम श्री हरि के निमित्त बनकर जिएंगे हम निमित पति हैं निमित पत्नी हैं निमित पिता हैं निमित माता हैं पुत्र हैं हम निमित भाव को कभी बेला अब नहीं होने देंगे हर सेवा को प्रभु की भक्ति मान के करेंगे लिप्साओं के विषय भूत होकर और मेरों के लिए लोभ और लालच के लिए अब हम कभी कुछ नहीं करेंगे तो कहो पाहि त्राही माम कहो अर्पित हो जाओ आज ही कसम खाओ सदम इस सद विचार में इस सदराह में आओ इस सदगति में आओ इस भांति इस संकल्प के साथ उसको अर्पित होते हुए विश्व आयु अनंत की यात्रा पर चलो चलो कि वो आत्मा तुम्हारा तुम्हारे अंतर में बैठा एक प्रज्वलित यज्ञ है और बुलाता है तुमको आओ आगे बढ़ चले फिर बात हुई आई अथा तो ब्रह्म जी की आशा चलो करें आत्म जी की आशा लेकिन आश्चर्य आप खाली सत्संग यहीं तक सुनते हो गेट पे ही छोड़ जाते हो फिर वही झूठ फिर वही कपट फिर वही फरे वही छल तुम ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं लाते मित्र अपने से पूछते क्यों नहीं कि वो सांस ना दे तो तेरे पे एक क्षण नहीं है जीवन का वो दी है वो ना लौटाए तुझे तो तू भस्मी से शिशु का रूप नहीं सकता। कोई मां बाप नहीं ला सकते यदि ये सच है तो फिर तू तड़प उसके प्रति लाया क्यों नहीं झुका क्यों नहीं क्यों कूड़े में ही पड़ा रहा घूरे में बैठा रहा इसके उसके एक्स वाई जेड के फलाना ठिकाना के तू उसके मनोरम रूप में उसके मनहारी छवि में मित्र फंसा कि नहीं ऋचा है हमारी और इसी को हम भगवान कृष्ण की समापन कथाओं में है कि श्री कृष्ण द्वारिका लौटे हैं हां पिछले बार हमने सुना है और उसके बाद श्री कृष्ण के इतिहास में भी है इतिहास अध्यात्म सभी में द्वारिका लौटकर कसु असुर के इस महायुद्ध के उपरांत जब कृष्ण लौटे तो वानप्रस्थ थी वो पहले ही हो चुके थे कि अस्त्र धारण नहीं करेंगे तो उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था यह एक ऐतिहासिक सत्य है महाभारत कथा मैंने आपको बताया गुरुकुल में उन छात्रों को उनका संपूर्ण जीवन पढ़ा रहे हैं तो इसलिए महाभारत कथा का, का प्रत्येक पात्र उस छात्र का प्रत्येक छात्र का भाव है लेकिन वस्तुता भी वासुदेव वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो चुके थे और उसके बाद प्रद्युम्न ही दैरिका का संचालन करते थे जो उनके पुत्र हैं दो बेटे थे जैसा मैंने आपको बताया कि शाम्ब हुए छोटे बेटे हैं और प्रद्युम्न बड़े बेटे हैं प्रद्युम रुक्मणि जी के पुत्र हैं और सत्यवती के बेटे शाम हैं सांध का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ था तो कृष्ण और दुर्योधन संबंधी भी थे ये आप पूर्व में भी जान चुके हैं उसके बाद और और पूर्वश के विनाश के बाद पांडुओं को गद्दी बिठाने के बाद प्रद्युन्न ने अशुरत्व को मिटाने के लिए जो श्री कृष्ण के संकल्प थे वो सारे भूमंडल पर गुलाम बनाने वाली संस्कृतियों का विनाश किया आज से लगभग छह हजार वर्ष पूर्व फोर थाउजेंड पी क्राइस्ट से भी चार हजार साल पहले और उस युद्ध की विभीषिका और उसकी कहानियां आज भी पाश्चात्य जगत भूले नहीं है वो एक ऐसे युद्ध की कल्पना तो करते हैं कि जिसमें भारी विनाश हुआ था लेकिन नहीं जानते कि वो क्या था और उसी में पिरामिड बनाने वाली गुलामों को खरीद करके बेचने वाली संस्कृतियों का भी विनाश हुआ इसीलिए 4000 बीसी के उपरांत कोई भी पिरामिड नहीं बना वो संस्कृति ही मिट गई और जब सारी सेनाएं लौटी तो कृष्ण हताश हो गए जब उनके ही बेटे सामने बकरे पर बांध चला दिया था हरिण पर कहीं हैं तो कहीं बकरे पर लेकिन ऐसा हुआ था बच्चों के कहने पर सामने चलाया था और वहीं से वो वानप्रस्थी हुए थे पहले ही वो हो चुके थे वो इसके विपरीत थे लेकिन फिर भी असुर संस्कृतियों को मिटाकर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए जब असुरों ने ललकारा तो ये युद्ध हुए और ये युद्ध हमारे केवल मध्य एशिया तक ही सीमित नहीं रहे हम पाश्चात्य तक जाकर के और उन जातियों का जो स्लेव बनाती थी मतलब मामा भांजे को भी गुलाम बनाता था यह भी था उनमें तो गुलाम बनाने वाली उन संस्कृतियों का मूल विनाश किया था और इस कदर मिटाया था उनको कि वो पेड़ों पर रहने काबिल ही रह गए थे एक प्रकार से उनके सांस्कृतिक विनाश हो गए थे कृष्ण सन्यासी हो चुके थे और वो देविका के तट पर तप रहे थे जब सारा युद्ध महाभारत का समाप्त हुआ था आप टीवी सीरियल में भी देखते हैं तो उन कथाओं का भी आपको बतलाते हैं तो पांचों